श्री रामकृष्ण भक्त मालिका अधरलाल सेन श्री अधरलाल सेन दिनांक 2 मार्च अठारह सौ होली पूर्णिमा के दिन कलकत्ते के अहिरी ठोला मोहल्ले में 29 नंबर शंकर हालदार लेन में एक स्वर्णकार के यहाँ जन्मे थे उनके पूर्वज पहले हुगली जिले के सिंगूर ग्राम में वास करते थे बाद में पैतृक घर छोड़कर वे कलकत्ता चले आए अधर के पिता रामगोपाल ने अरमानी स्ट्रीट में सूद के व्यवसाय में काफी धन कमाया था वे द्वेज देव द्विज के प्रति भक्तिपरायण एक निष्ठावान हिंदू थे उनके छह पुत्र थे जिनमें अधरलाल पांचवे थे बड़े पुत्र बलाई चंद ने अपनी शिक्षा साहित्य अनुराग तथा उदारता के लिए ख्याति अर्जित की थी अधरलाल के दो बहनें थीं बाद में उनके पिता रामगोपाल ने संतानवे नंबर बनिया टोला स्ट्रीट में नया मकान बनवाया और सह परिवार वही रहने चले आए दुर्गा पूजा तथा कीर्तनादि में भाग लेने के लिए श्री रामकृष्ण ने कई बार इस भवन में पदार्पण किया था इसीलिए वचनामृत काल लिखते हैं उनका बैठक खाना और दालान तीर्थ हो गया है आज अधर की बैठक का कमरा श्रीवास का आंगन हो गया है अधर के बारे में उन्होंने और भी लिखा है अधर ठाकुर के परम भक्त हैं ठाकुर ने कहा था तुम मेरे परम आत्मीय हो अठारह सौ ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय की परीक्षा में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने के बाद वे विवाह सूत्र में आबद्ध हो गए तत्पश्चात अठारह ईस्वी में उन्हें प्रवेशिका परीक्षा में आठवां स्थान प्राप्त हुआ तथा सरकारी छात्रवृत्ति मिली दो वर्ष बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से एफ़ए की परीक्षा में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया उन्हें अंग्रेजी साहित्य में डफ स्कॉलरशिप मिली इसी आयु में उनके ललिता सुंदरी और मेका नामक दो काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए पहला ग्रंथ उनके 19 वर्ष की आयु में मुद्रित हुआ परंतु दो तीन वर्ष पूर्व ही वह रचा जा चुका था मेनका उसके कुछ माह बाद प्रकाशित हुई मेनका के तीन वर्ष बाद अर्थात 1877 सौ सतहत्तर ईस्वी नवनीय और कुसुमकानन नामक दो और काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए तथा उसी वर्ष उन्होंने बीए परीक्षा भी पास की अगले वर्ष कुसुमकानन का द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ इन पुस्तकों में हम अधर को प्रधानतः प्रेम के कवि के रूप में ही देखते हैं इन प्रेमिक तथा भाव कवि के काव्य के नायक नायिकाओं की उक्तियों के आधार पर उनके तत्कालीन धर्म भाव का स्पष्ट परिचय देने का प्रयास समीचीन न होगा केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि संभवतः समकालीन संभ ईसाई और ब्राह्मण समाज के प्रभाव से नड़िता सुंदरी में तथा कथित मूर्ति पूजा तथा बलिदान के प्रति कटाक्ष का भाव है मेनका काव्य में ईश्वर के बारे में संदेह व्यक्त हुआ है तथा कुसुमकानन द्वितीय भाग की महावीर कविता में अद्वैत का आभास है सत्ताईस फरवरी अठारह ईस्वी को अहरलाल डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त होकर चटगांव को गए वहाँ सीताकुंड के प्राकृतिक सौंदर्य और हिंदू बौद्ध तथा इस्लाम धर्म की प्राचीन कृतियों को देखकर वे मुग्ध हुए तथा पुरातत्व विज्ञान की जानकारी पाने की इच्छा से पुरान पाश्चात्य इतिहास तथा पुरातत्व संबंधी ग्रंथों के अध्ययन में मन लगाया इसके फलस्वरूप उन्होंने अठारह में अस्सी ईस्वी में सीताकुंड नामक एक निबंध लिखा और अगले वर्ष मार्च में उसे कलकत्ते रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में पढ़ सुनाया यह लेख उनके अगाध पांडित्य का परिचायक था 14 जुलाई 1880 ईस्वी को स्थानांतरित होकर जयसोर गए तथा वहां से 26 अप्रैल 1882 ईस्वी को डिप्टी कलेक्टर बनकर कलकत्ता आए 16 नवंबर 1880 सौ ईस्वी को उनके पिता का शरीर त्याग हुआ हम पहले कह आए हैं कि अधरबाबू के पिता एक निष्ठावान हिंदू थे उनके बनिया टोला के मकान में 12 महीने की 13 त्यौहार लगे ही रहते थे अवस्था में अधहर बाबू ने अपने काव्य में ईश्वर के विषय में चाहे जितना भी संदेह क्यों न व्यक्त किया हो घर में वे घर में वे हिंदू भाव से ही रहते थे विशेषकर सीताकुंड के निर्जन माधुर्य तथा आध्यात्मिक पर्यावरण ने उनके मन में जिस जिज्ञासा की शिष्टी की थी उससे वे और भी धर्मपराय हो गए थे शिक्षित समाज में भी उनका यश फैल जाने के फलस्वरूप उनका साहित्य सम्राट बंकिमचंद्र सहपाठी हरप्रसाद शास्त्री पंडित प्रभर महेश चंद्र न्यायरत्न प्रसन्न कुमार सर्वाधिकारी तथा कृष्णदास पाल आदि विद्वानों के साथ अच्छा परिचय हो गया साथ ही वैष्णव के संपर्क में आकर वे चैतन्य चरतामृत चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करने लगे वे एक मित्र से कीर्तन आदि सुनते थे और उस मित्र को भावदशा प्राप्त होने पर उनका निरीक्षण करते थे परंतु इतने पर भी उनका संदेह नहीं गया उनके मन में आता कि भावावस्था आदि यदि भगवत प्रेम को ही अभिव्यक्ति हो तो फिर उस अवस्था में मित्र के चेहरे पर दुख की कालिमा क्यों दिखाई पड़ती है इधर साहित्य रैथिक और धर्म जिज्ञासु समाचार आदि समाचार पत्रों के माध्यम से श्री रामकृष्ण के नाम से अवगत हुए तथा उनके हृदय में उनके दर्शन करने की प्रबल इच्छा जाग उठी कलकत्ता आने पर उन्हें इस आकांक्षा को पूर्ण करने का अवसर मिला 9 मार्च 1883 ईस्वी को संभवतः उन्होंने श्री रामकृष्ण का प्रथम बार दर्शन किया उसी समय से उन्हीं को अपने मन प्राण अर्पित करके वे शांति के अधिकारी हुए उसी वर्ष से 8 अप्रैल को उन्होंने ठाकुर का द्वितीय बार दर्शन प्राप्त किया वचनामृत उस दिन वे पुत्र शोक से पीड़ित वृद्ध साधक चरण को भी अपने साथ ले गए थे क्योंकि प्रथम दर्शन के समय ही उनके मन में यह विश्वास उपजा था कि श्री कृष्ण त्रिताप से दग्ध जीवों का दुख दूर करने में समर्थ है वह चनामृत के पाठक इस तथ्य से अवगत होंगे कि अधर की वह आशा पूर्ण हुई तदुपमान ठाकुर ने अपने कमरे के उत्तरी बरामदे में खड़े होकर अधर से एकांत में कहा तुम डिप्टी हो यह पद भी ईश्वर की ही कृपा से मिला है उन्हें मत भूलना समझना की सबको एक ही रास्ते से जाना है यहाँ सिर्फ दो दिन के लिए आना हुआ है संसार कर्मभूमि है यहाँ कर्म करने के लिए आना हुआ है कुछ काम करना आवश्यक है यह साधन है पूरे जीत चाहिए साधन तभी होता है एक बार ठाकुर ने उनकी जीप पर जाने क्या लिख दिया जिसके फलस्वरूप उन्होंने दिव्यानंद का आस्वादन किया इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण के आनंद मुखमंडल पर यथार्थ भाव महाभाव में निहित प्रेमानंद की ज्योति को देखकर उन्होंने वृद्ध से कहा था तुम लोगों का भाव भाव देखकर मेरे मन में भाव के प्रति एक तरह की घृणा हो गई थी तुम लोगों का भाव देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो भीतर कितना कष्ट हो रहा है भगवान का नाम लेने से क्या क्लेश रह जाता है ठाकुर का आनंद घन मधुर हास्य तथा उनका मधुर भाव देख मेरी आंखें खुल गई ब्रह्मानंद जी ने ठीक ही कहा था ठाकुर के दर्शन किए बिना उनके समीप आए जाए बिना अधर बाबू के मन का संशय दूर न होता श्री रामकृष्ण का अधरबाबू के प्रति विशेष स्नेह था एक दिन अर्थात बीस जून अठारह सो चौरासी ईस्वी उन्होंने मास्टर महाशेख से कहा था भाव में देखा अधर का मकान बलराम का मकान सुरेंद्र का मकान ये सब मेरे अड्डे हैं उनके यहाँ आए बिना मेरा काम नहीं चलता इसीलिए वे बारम्बार इन लोगों के घर जाया करते थे ठाकुर कहाँ कहाँ कितनी बार गए थे इसका ठीक विवरण पाना संभव नहीं है तथापि वचनामृत से ज्ञात होता है कि सन अठारह ईस्वी में 2 जून 14 जुलाई तथा 21 जुलाई को ठाकुर ने अधर के मकान पर पदार्पण किया था अगले वर्ष अठारह ईस्वी छह सितंबर को उनका वहां शुभागमन हुआ तथा छ दिसंबर को उसी मकान में बंकिम चंद्र के साथ उनकी मुलाकात हुई थी एक दिन श्री रामकृष्ण जब अधर के यहाँ आए तो अधर ने कहा आप बहुत दिनों से नहीं आए आज मैंने पुकारा था इतना कि आंखों में आंसू आ गए थे श्री रामकृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा यह क्या कहते हो जी जिस दिन अधर के घर पर युग प्रवर्तक श्री रामकृष्ण और साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र का मिलन हुआ उस दिन मानो अपूर्व ज्ञानालोक विकीर्ण हुआ था वह प्रसंग बड़ा ही शिक्षा प्रद है बड़ा ही उपभोग्य है उसमें तत्कालीन भारतीय विचारधारा के अनेक रहस्यों पर आलोकपात हुआ है परंतु वर्तमान लेख में वह प्रासंगिक नहीं है अतः हम अधरलाल के जीवन प्रसंग की ओर ही लौट चलते हैं